परमात्म के असीम कृपा से उसी परमात्म को बताने वाले जो महावाक्य है उसके ऊपर हम लोग विचार कर रहे थे जो ऐतरीय उपनिषद में प्रज्ञानम ब्रह्मा ये जो महावाक्य आया है इसमें दो शब्द एक प्रज्ञानम और दूसरा ब्रह्म तो ये प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य का बोध तभी होगा दोनों का शब्दों का अर्थ बोधो तो इसलिए प्रज्ञान शब्द का क्या अर्थ है स्तुति में तो इतना स्पष्ट नहीं किया है वहां भी किया है किंतु इतना स्पष्ट रूप से नहीं तो इसलिए हाँ आचार्य जी अर्थात विद्यारण्य स्वामी जी श्लोक के द्वारा बता रहे तो श्लोक दे के उच्च होता दोबारा दे अधिक से अधिक फलम आशा माना है ना क्योंकि वेदांत में जितना है उतना फल ज्यादा होता है एने क्षते सुणम जिग्रति जिग्रती व्याको चवादवास्वाद विजाती तत्ज्ञान मुदीर श्लोक तो हम लोग विचार किया था आगे टीका में देखें इति मूल का प्रतीक मूल में है ना एना एक्षता। तो इति इति से लाया नोट जो आगे है ना इति इति करके करोति करोति नौती है ना न तो इसलिए एन एक्षते तो उसी का अर्थ कर रहा है एनक ये तृतीय कह है ये सर्वनाम है तो एना बोल दो तो जिसके द्वारा वो कौन है बता रहेन चक्षुद्वारा निर्गता अंत करण वृत्तिपहित चैतन्यन तो का मतलब चैतन्यना वहां वैशीदा अंतिम जो चैतन्य ना है ना उसको ए एन ना। अर्थ हो गया जिस साक्षी से चैतन्य भी दो है एक विशिष्ट चैतन्य है और एक उपाध्यत तो चैतन्य विशिष्ट नहीं लेना इसलिए हां स्पष्ट कर रहे टीकाकार। ए ए टीकाकारीद आगे चैतन्यना वो चैतन्य कैसा है तो बता रहे चक्षु द्वारा निर्गता अंतकरण वृत्ति उपाहिता चैतन्यना जैसा हम इसको देख रहे तो देख रहे कैसे देख रहे हमारा जो अंतकरण है अंतकरण है वो तालाब के समान है वो जो अंतकरण है ये नेत्र के द्वारा विषय देश में जाता है जैसा तालाब का जो जल है खेती में जाता है तो जाने के लिए बीचे क्या चाहिए नाली चाहिए अब वह तीन है आपका पास एक तालाब नाली और खेती में जल गए तो तालाब में भी जल है नाली में भी जल है खेती में भी जल है तो अंतकरण आपका क्या है अंदर भी है वृत्ति में भी है विषय में भी है। तो इसलिए अंतर हुआ खेती में जाकर वो तदाकर वृत्ति धारण किया तालाब से जो जल गया वो जल का आकार क्या होगा खेती का आकार होगा नाले में लंबाया तो गया कहा से अंदर से इसलिए अंदर का जो अंतकरण बाहर गया लंबाया मान और खेती में जो गया बीच में तदाकार हो गया तो तदाकार होकर ये जो वस्तु में जो रहने वाला अज्ञान है उसको हटा देता है इसलिए उसको कहते हैं वृत्ति अवचिन्न चैतन्य का वृत्ति अवचिन्न चैतन्य हां वो विशेष हो गया गए वृत्तिवचिन्ह चैतन्य उसी का नाम है प्रमाण अवचिन्ह चैतन्य भी गए प्रमाण ही वृत्ति है वृत्ति का नाम ही प्रमाण है और कोई अलग नहीं क्योंकि वृत्ति से अवचिन्न होने से उसको प्रमाण से अवचिन्न होने से प्रमाण अवचिन्न चैतन्य का और वही अंतकरण रहा कर अनुभव कर रहे वो प्रमाता हो गया तभी वहां परमात का थे प्रमात्री मतलब अंतकरण से अवचिन्न चेतन अंदर भी पड़ा ना अंतकरण आपका जैसे तालाब में भी जल है तो अंदर अंतकरण अवचिन्न चैतन्य उसी का नाम है प्रमात चैतन्य और वही अंतकर्ण लंबायामान बाहर देश में गया वृत्ति बन गए तो वहां भी चैतन्य है ना उस चैतन्य को घेराव डाल दे किसने वृत्ति ने तो वृत्ति आवचिन्न अवच्छिन्न का मतलब घेराव डालना परिचिन्न करना जैसा हम बैठे हैं आकाश में कौन सा आकाश मटावचिन्ह मट मत से घेरा हुआ मट से परिचिन्ह हुआ उसको अवच्छिन्न कहा तो मट हो गया अवच्छेद अवच्छेदक मतलब व्यावृत्त करने वाला अलग करने वाला और उससे अवच्छेदक से अंदर है अवच्छिन्न घेराव डाला हुआ जैसा घट के अंदर आकाश है तो घटावच्छिन्न आकाश कहते हैं तो घटावचिन्न कौन हो गया आकाश तो अवच्छेदक कौन होगा घट हो गए उपाधि होता है अवच्छेदक उपाधि बनेगी उच्छेदक अवच्छेदक मतलब व्यावर तक अलग करने वाला अलग यह ना वृत्ति बोलते ना सामान्यता बता रहे घटावचिन्ह आकाश या दो शब्द है आपके अंदर एक घट और अंदर आकाश वो आकाश कैसा है घटाव चिन्ह तो आकाश हो गया अवचिन्न हो गया तो घट क्या हो गया अवच्छेद तो उपाधि हो गई अवच्छेदक और उपाधि ने जो घेराव डाला है वो, वो अवच्छिन्न हो गए तो वैसे ही हमारे अंदर अंतकरण है उस अंतकरण ने चैतन्य को घेराव डाल दिया तभी उसको कहते हैं प्रमात्री अवचिन्न चेतना अंतकरण है प्रमाता और वही अंतकर्ण का एक अंश क्या है नाले के समान बाहर जा रहे विषय देश में जा रहे ना इसको कहते वृत्ति तो उस वृत्ति ने भी चैतन्य को घेराव नहीं डाला जैसे तालाब में भी जल को घेराव डाला है नाले ने भी घेराव डाला है खेती ने भी घेराव नहीं डाला है तीनों से घिरा है ना जल एक तालाब से घेरा है एक नाले से घेरा है और एक खेती से तो वैसे ही तालाब के समान है हमारा अंतकरण उससे जो यहां जल के स्थान में कौन हुआ वृत्ति अर्थात वो उससे अवचिन्न होता है तभी प्रमात्र अवचिन्न चेतन कहते हैं और वही जो बाहर जा रहे वृत्ति बनकर उससे घिराव डालने से उसको वृत्यावचिन्न चेतन अथवा प्रमाण अवच्छिन्न चेतन है वृत्ति और प्रमाण एक अभी बताया घटा घटावचिन्न आकाश अभी समझा दिया हमें घटावचिन्न आप अभी बैठे कहा बैठे मट से अवचिन्न आकाश में बैठे हैं क्या नहीं तो मटा मटावचिन्ह आकाश मतलब आकाश को घेराव डाल दिया किसने मट ने हो गया अवच्छेदक मट उपाधि उसके अंदर जो घेराव डाला वो आकाशे अवच्छिन्न युक्त एक शब्द युक्त उसने घेराव डाला है ना युक्त उसको बोलते अवच्छिन्न परिच्छेद दिया मतलब मट मत ने घेराव डाल दिया ना उसको अवच्छिन्ह बोलते मट से युक्त अवच्छिन्ह बोलते तो वृत्ति से भी अवच्छिन्न हो गया उसको कहते हैं वृत्वचिन्न चैतन्य अथवा प्रमाणवचिन्न चैतन्य और आपका अंतकरण विषेदेश में भी गया इधर भी गए ना और विषयाकार हो गया तभी जाके वृत्ति व्याप्ति होती है ना तो ये विषय के साथ भी है वहां तो विशेष ग्रह डालने से उसको विषयावचिन्न चैतन्य देखिये एक ही चैतन्य आपका उपाधि के द्वारा तीन हो गया प्रमात्रय प्रमात्रिन्ह चैतन्य ये भी विशेष हो गया उसको जीव भी कहा सकते आप और प्रमाणावचिन्ह वृत्वचिन्ह चैतन्य हो गया प्रमाण और विषयावचिन्ह ये सब क्या है विशेष हो गया किंतु यहां विशिष्ट नहीं ले रहे हैं यहां विशिष्ट नहीं ले इसलिए हम बोल रहे हैं चक्षु द्वारा निर्गत आंकुरूप नाले से निर्गत अंतकर्ण रूप जल तालाब का वृत्ति वृत्ति बन रहे, उस उपाहित, मतलब अंतकर्ण वृत्ति उपाहित चैतन्य विशिष्ट नहीं क्योंकि अंतकर्ण वृत्ति अवचिन्न चैतन्य जो होता है या तो उसको जीव कहा हैं और उपहित चैतन्य क्या है साक्षी वो दिन भी बताया था जहां विशेषण होता है और एक उपाहित होता है तो अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्यम जीवत्वम अंतकर्ण उपाहित चैतन्यम साक्ष बस इतना ही अंतर है विशेषण में वहां कार्य के साथ अन्वय भी होता है विशेषण जो विशेषण है ना वो कार्य के साथ अन्वय मतलब बोध समय में रहता है वर्तमान भी है और इतना व्यावर्ता का जैसा दृष्टान्त भेजा नील कमल तो नील क्या है विशेषण है और कमल हो गया कार्य तो जो कार्य कमल के साथ वो अन्वय भी होता बोध के समय रहेगा वो कमल का जो बोध होता है उस समय में नील रहेगा कार्य का अन्वय और वर्तमान भी है कमल को छोड़ के नहीं रहेगा और इतर व्यावर्तक भी कर रहे हैं सफेद कमल को ये विशेषण है वैसे ही यहां अंतकर्ण अवच्छिन्न बोल तो अंतकर्ण विशिष्ट अथवा वृत्ति विशिष्ट ये हो गए जीव अभी देखिए वहां अंतकर्ण विशेषण पड़ है। अंतकर्ण क्या विशेषण पड़ है। और जिस समय में जीव का बोध हो रहे हैं तभी अंतकर्ण बोध हो रहे क्या नहीं हो रहे कार्य के साथ अन्वय हो रहे वर्तमान भी है और इस तरह का मतलब ईश्वर को अलग कर रहे हैं हो गया विशेषण और उपाधि दे दृष्टान्त में स्त्रोत्र का क्या लक्षण है कर्णा विवारावर्ती आकाश कर्ण बोलते तो कान है हमारा ये नहीं अंदर छिद्र को मानते उसके अंदर रहने वाला आकाश उसको स्त्रोत्र मानते अभी देखिए यह जो कर्ण व्यवहारावर्ती जो आकाश है अंदर जो आकाश है उसका जो गोलक है ये विशेषण नहीं ये उपाधि बढ़ गई उसकी कान के अंदर जो आकाश है ना उसका ये गोलक क्या होगा उपाधि हो गई विशेषण नहीं और स्त्रोत्र का जो बोध हो रहे हैं आपको श्रोत का जो बोध हो रहे उस समय में ये जो गोलक है वो अन्वय नहीं हो रहा है वर्तमान तो रहेगा आपको वर्तमान है बोध नहीं हो रहा है। और इतरह व्यावृत्त भी कर रहे हैं महाकश अंदर का आकर्ष ले रहे ना आप कर्ण का अंदर ये जो कर्ण गोलक है उपाधिमान है विशेषण नहीं वैसे यहां भी दृष्टांत में अंतकर्ण उपाहित अर्थात उपाधि पड़ी उपाधि का लक्षण बताया था कार्या त्वेसति। वर्तमान शि इतरा व्यावर्ता तो अंतकर्ण उपहित चैतन्य कौन है जीव साक्षी अर्थात तुम पद का लक्ष्य कही जीव साक्षी का एक ही अभी देखिए वहां जो अंतकरण है साक्षी का बोध होते समय में अंतकरण का अटैच हो रहा है क्या नहीं विशेषण में क्या होता है अटैचमेंट रहता है दोनों जिस समय में साक्षी का बोध हो रहे तब तक अंतकरण का उसका अन्वाय नहीं हो रहा है क्योंकि उसके साथ तादाक में नहीं किंतु तो अंतगण रहेगा कि नहीं रहेगा वर्तमान है कार्याजीव साक्षी के साथ अटैचमेंट नहीं अन्वय नहीं हो रहे और वर्तमान है साथ साथ ईश्वर साक्षी से अलग भी कर रहा है तो बस इतना ही विशेषण और साक्षी में ये अंतर है एक कार्य के साथ अटैचमेंट हो रहे एक कार्य के साथ अटैचमेंट नहीं हो इतना है बाकी दो इसलिए यहां बता रहे उपहित चैतन्य तो अर्थ हो गया जिस उपहित चैतन्य के द्वारा क्या आप सुनोती सुन रहे तो इसलिए यहां स्पष्ट करने के लिए उन्हें कहा चक्षु द्वारा निर्गता अंतकर्णवृत्ति उपहित चैतन्य न तो एना शब्द से आपको केवल चैतन्य न लेना एना शब्द का अर्थ है चैतन्य तो चैतन्य कहा आपके सामने दो आ जाता है एक विशिष्ट चैतन्य एक साक्षी चैतन्य तो इसलिए साक्षी के लिए बता दिया। तो ये बोल अन्वय केवल वही एना न चैतन्य न जिसे चैतन्य के द्वारा किंतु कौन सा चैतन्य उपहित चैतन्य वो उपायित क्या है स्पष्ट करने के लिए चक्षु द्वारा निर्गत अंत करके अब यदि एक शब्द सिद्धि कहा कहना हो जिस साक्षी से साक्षी चैतन्य से ईदम ये समझ गए ना एन का का अर्थ समझ गए ना तो का अर्थ है चैतन्य न कौन सा ना उपहित चैतन्य उपहित कहे साक्षी चैतन्य किंतु यहां चक्षु द्वारा इसलिए कहा भी केवल देख रहे हो साक्षी तो सर्वत्र रहन देखते समय में वही साक्षी है सुनते समय में भी साक्षी है बोलते समय भी साक्षी है यदि अभी देख रहे इसलिए चक्षु का विशेषण लगा तो चक्षु द्वारा हमारा अंतकरण जो बाहर जाता है और वृत्ति से उपाहित चैतन्य जो साक्षी है उससे इदम् इदम् मोल में है ना फ्रृणोती इदम इदम् का अर्थ कर रहे दर्शन योग्यम ईदम का मतलब तो देखने योग्य सभी नहीं लेना सबको नहीं देख सकता है वो क्योंकि दो पदार्थ है ना एक परोक्ष एक अपरोक्ष अतः प्रत्यक्ष तो देखने योग्य कौन होगा जो प्रत्यक्ष जैसा धर्माधर्म को नहीं देख सकते और भी बहुत है इसलिए हम बता रहे दर्शन योग्यम देखने योग्य है कौन वो रूपादिकम उसका अर्थ कर रहे हैं रूपादिकम रूपादिकम मतलब रूप वाले पदार्थ रूप से उपलक्षण है रूपवान पदार्थ क्षते मूल में है ना एक का मतलब है का पुरुषा पश्यती तो एना एक का अर्थ हो गया अंतकरण हमारे चक्षु के द्वारा जो बाहर निकले हुए जो अंतकर्ण वृत्ति है उस वृत्ति से उपाहित जो साक्षी चैतन्य के द्वारा ये पुरुष आकार आदि का अनुभव कर रहे हैं, जितना भी रूप है और आकृति है उसका अनुभव किसके द्वारा उस साक्षी मतलब तो साक्षी चैतन्य ही उसको प्रकाशित कर रहे साक्षी चैतन्य के द्वारा ही वो देख रहे ये बोल रहे एक क्षति मतलब पश्यती कौन पश्यती पुरुष ऊपर पुरुष नहीं था ना श्लोक में इसलिए टीकाकरण ने उसका अध्यहार किया स्पष्ट के लिए उसी प्रकार आगे भी बता रहे तता वैशाही शृणोती आगे श्रृणोति है ना उसका भी स्पष्ट अर्थ कर रहेत्र द्वारा निर्गता अंतकर्ण वृत्ति स्त्रोत्र के द्वारा निर्गत अंतकणवृत्ति यह थोड़ा सा अंतर है वेदांती और को में मतभेद है वेदांत के अनुसार दो इंद्रिया बाहर जाती है एक नेत्र इंद्रिया वो तो सबको पता है और दूसरी इंद्रिया बाहर जाती है और नैयायिक और वैज्ञानिकों एक मत है नैयाय कहते हैं स्रोत्र इंद्रिय बाहर नहीं जाती स्त्रोत्र इंद्रिय के पास शब्द आता है ये मानते तो आने का तरीका भी वो दो बोलते हैं दो प्रकार से तो स्रोत्र इंद्रिय के पास शब्द आ रहे वक्त तो एक शब्द बोल रहे और हजारों लोग बेटों को कैसा शब्द सुनेगा एक ही व्यक्ति सुनना चाहिए ना, हजार लोग सुन रहे हैं ना अजी माइक नहीं शब्द एक है सुनने वाले बहुत हैं, भोजन की थाली एक है हजार बहुत भो, भोजन कैसे करेंगे उसमें तो इसलिए वो कहते हैं दो प्रकार से एक है विचितरंग न्याय है बीची तरंग मतलब जैसा आपने पत्थर फेंक दिया तालाब में बड़ा सा तो उसमें तरंग उत्पन्न हुआ तो उसके बाद नीचे जो जाता उसको कहते है जैसा ऐसे जाता ना जल तो ऊपर जो तरंग है नीचे जाता है बीच ऐसा करते हुए शब्द धीरे धीरे जितना आपका वेग है शब्द में वहां तक जाएगा मैं क्या कहता है उसको थोड़ा जोर करके दिखा तो पीछे बैठने वाले को सुनेंगे नहीं जैसा आप छोटा सा पत्थर फेंक दिया थोड़ा दूर तक का क्या होगा शांत होगा बड़ा पत्थर हो तो दूर तक ऐसा शब्द जाता है एक और दूसरे है कदम गोल का न्याया जैसा कदम पुष्प दे का होगा आप लोगों ने भगवान जिसके नीचे निवास करता है कदम पेड़ गोल होता है उसमें क्या है एक है इस अलग अलग आते पंकुड़ी एक में दस पंकुड़ी और उसमें एक एक में पुनः दस दस पंकुड़ी गए, गोला जैसा होता एक आ गया उसमें दस पंकुड़ी और दस में एक एक में दस दस ऐसा फैल जाते वैसा सही यहां वक्ता जो शब्द बोलता है उसने दस शब्द उत्पन्न किए, वो उत दस दस ने ऐसा करते करते करते हजार उत्पन्न करता शब्द तभी हजारों लोग एक साथ सुन रहे हैं ना तो उसको बोल दो कदम गोलक है इस दो न्याय से शब्द श्रोता के पास जाते हैं ये एक मानते किंतु वेदांती कहते नहीं आपकी स्रोत्र इंद्रिय है शब्द के पास जाती क्योंकि मया शब्द श्रोता मैने शब्द सुना शब्द मेरे पास आया ऐसा नहीं बोलते मैंने सुना अर्थात आपके स्रोत इंद्रिया युक्ति देते हैं इसलिए दोनों में जैसा इच्छा है वह अलग बात पंद तो वेदांति के अनुसार स्त्रोत इंद्रिया जाती है ये इसलिए हम बता रहे हैं। है। द्वारा कौन नेत्र इंद्रिय के द्वारा जा रहे तभी वृत्ति बनती है नहीं वृत्ति तो अंतकरण की है नहीं स्त्रोत्र का वृत्ति के वृत्ति तो मन की होती आपके इंद्रिय गए उसके साथ मन भी जाएगा ना इंद्रिय नहीं गए तो मन कहा मन जो बन रहे वही वृत्ति जैसा आंक गया पुस्तक है तभी उसके साथ साथ मन भी जा रहे है वैसे श्रवण इंद्रिय गए वहां तब साथ उसमें मन भी आरूढ़ होके जा रहे है जैसा जल जो जा रहे है ना नालच चाहिए तो प्रकार जा रहे है उसी का नाम वृत्ति इंद्रियों के आरूढ़ होके जा रहे है न वृत्ति घाते जाने के लिए इंद्रिय जाना जा। चाहिए तो इसलिए दो इंद्रिय बाहर जाते मानते इसलिए तो इसलिए हम बता रहे ततेवा स्रोत्र मतलब हाँ जी दीज़े दीज़े हाँ मान दीजिए अब रस वहां रखा है आपका रसाना इंद्रिय जाए कि उसका रस थोड़ा ग्रहण कर रहे, है जीवन में लाना पड़ेगा ना आपको तभी स्वाद होगा और पुष्प जो वहां है उसका सुगंध आपके नासिक के पास आता है ये सब आता है बाकी सब अभी जहां हमारे त्वी तो इंद्रिय इधर है अब बर्फ वहां पड़ा है ठंडा थोड़ा लगेगा उसमें रखना पड़ेगा ठंडी लगेगी बाकी विषय आते बोलते किंतु ये दो इंद्रिय बाहर जाते समान, एक में नैयिक और वेदांति का सम्मत है चक्षु में स्रोत्रिंदे में दोनों में मत भेद है वो कहते हैं स्रोत इंद्रिया नहीं जाते है शब्द आता है और ये कहते हैं स्रोत युक्ति देते और चक्षु में कोई झगड़ा नहीं दोनों का मत वो ठीक है कुछ नहीं इनके भी युक्ति है नायक और का चल रहा है वो अपना अलग बात इस है इसमें प्रक्रिया हमारा इंद्रिय में कोई आपत्ति नहीं उसमें आ जाती देखिये आप बोलते जीव का परिभाष क्या है किया अंतकर्णाव चिन्ह जीव ये अवच्छेदक वाला बोलता है अब अंत करणावचिन्ह जीव है सुषुप्ति में कहा आपका अंत है है वो तो जीव नहीं रहना चाहिए अंत करणावचिन्ह जीव मानते हैं ना तो सुषुप्ति में कहा अंतकरण है ही नहीं वो नहीं बता रहा हम वो तो ठीक है परंतु तो आपका जीव की परिभाषा क्या है अंतकरणा उच्च न जीव जहां अंतकरण से घेराव डाले वो जीव मानते तो सुषुप्ते में अंतकर्ण तो नहीं रहता है मन नहीं रहता सब लोग मानते तो वहां जीव नहीं रहना चाहिए इसलिए जो कहाते वर्णन ने अविद्या में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो जीव है यही कहा अविद्या में कैसा प्रतिबिंब पड़ेगा आपका वो भी संभव है तो इसीलिए वहां कहा गया है शास्त्रेशु प्रक्रिया जाला शास्त्र में जो प्रक्रिया जाला है ना वो अविद्या आपको समझाए सभी में दोष है किसी निर्दुष्ट प्रक्रिया कोई है नहीं खंडन कार ने वहां स्वस्थ कहा गया खंडन करने तो आपकी जो शास्त्र में जो प्रक्रिया है वो सब खंडन हो रहा है। आप जो खंडन कर रहे हैं ना वितंडवा तो बोलो इष्ट इष्ट ही बोल रहे तो ये समझाने के तरीका है इसलिए प्रधान मुख्य हैं आभासवाद प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदकवाद सभी में दोष है आभास का मतलब छाया आत्मा की कहां से छाया पड़ेगी प्रतिबिंब बोल तो आत्मा का प्रतिबिंब है क्या प्रतिबिंब पड़ेगा संभव नहीं। सभी में दोष है चलो अवच्यम तो ठीक है कुछ अंश में किंतु तो सुषुप्त में दोष आता है यहराव डाल रहे हैं ना जैसे है। आकाश तो में सुषुप्त दोष तो सब सबने पड़ा तो समझाने के लिए इसलिए वहां अपीक्षित ने स्पष्ट कहा दिया है सिद्धांत ले में शौरी पदोदता गंगा अर्थात भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई जो गंगा जी उसकी धारा अलग अलग गई तरफ से और जाके समुन्द्र में मिलते हुए भी एक है वैसा ही भगवान भाष्यकार के मुख से निकली हुए जो शब्द को लेकर अलग अवच्छेदकवाद और आपका प्रतिबिंबवाद आभाषवाद किन्तु लेके जाना सबको वही इसलिए कोई ना कोई एक प्रक्रिया को लेना निर्दिष्ट आपको कोई मिलेगा नहीं ये पहले निश्चय कर दी क्योंकि प्रक्रिया भी इसमें अविद्या के अंदर है ना शास्त्रेश प्रक्रिया जाना अविद्य एवपरण्य सुरेश भाचार बोल अविद्या में रहते हुए समझाना तो इसलिए हम बता रहे अतः इंद्रिय जा रहे आ रहे उसमें कोई ये नहीं जो अच्छा अच्छे वेदांत के अनुसार जाता है नया के अनुसार शब्द आता है तो वैज्ञानिक और दोनों एक मत हो गए ऐसा तो इसलिए बोले स्रोत्र द्वारा निर्गता हमारे श्रवण इंद्रिय के द्वारा निर्गत बोल दो गया वकौन कुछ अंतकर्ण वृत्तिपाधि के ना। विशिष्ट नहीं यहां भी उपाधि एन मतलब उपाहत चैतन्यन कौन से उपहित अंतकर्ण वृत्तिपहित ऊपरता चक्षु चक्षु से निर्गत जो अंतकर्ण उपाहित यहां स्रोत से निर्गत अंतकर्ण वृत्तिपाहित केवल अंतकरण नहीं विशेषण लगाना पड़ेगा आपको व्यावृत करना पड़ेगा ना अंतकरण सभी में रहेगा जिस समय में आप देख रहे तभी भी अंतकरण अंतकणुवृत्ति जिस समय में सुन रहे तभी भी अंतकरण वृत्ति इसलिए मैं विशेषण लगाया चक्षु के द्वारा निकले हुए अंतकरण वृत्ति श्रवण इंद्रिय के साथ निकले हुए अंतकरण अभी भेद हो गया एक अंतकर्ण वृत्ति होने पर भी देखते समय में चक्षु से निकली हुई सुनते समय में स्रोत्र इंद्रिया इसलिए विशेषण लगा रहे तो इसलिए बोला सूत्र द्वारा निर्गत अंतकर्ण वृत्ति उपाधि के तो केवल अंतकर्ण उपाधि नहीं लेना सूत्र के द्वारा निकले हुए अंतकर्ण वृत्ति उपहित चैतन्य है उसके द्वारा शब्द को सुनता है चक्षु के द्वारा निकले हुए अंतकर्ण वृत्ति उपहित चैतन्य है उसके द्वारा देखा जाता है एन शब्द जातम बोलते समुदाय जात कहते हैं शब्द राशि शब्द समुदाय शृणोती नृण मतलब चैतन्य नृणोती किस चैतन्य के द्वारा केवल साक्षी नहीं हाँ आपको एक दिखाना है ना सुन रहे साक्षी किन्तु श्रवण इन्द्र के द्वारा निकला हुआ अंतकर्ण उपहित जो चैतन्य उससे अब सुन रहे एक काम कर रहे हैं ना वो इसलिए उसको विशेषण है तो साक्षी किन्तु साक्षी कौन सी है अंतकरण से अर्थात श्रवण इंद्र से निकले हुआ अंतकर्ण उपहित चैतन्य उस चैतन्य से तथा घ्रा निर्गता उपाही ग्राहक केजपा उपाधि उपहितता गंधा गंधसमुद गंध चाहे तो सुगंध हो अथवा दुर्गंध जिग्रति जिग्रती अथवा सूंगता है किससे सोंग रहे चैतन्य से साक्षी से किंतु कौन सा ग्रहण द्वारा निकली हुई जो अंतकर्ण वृत्ति उस वृत्ति से अवचिन्न चैतन्य नहीं उपाहित चैतन्य देखिये ग्रहण से निकले हुए अंतकर्ण वृत्विन्न चैतन्य चक्षुषे निकले हुए अंतकर्णावच्छिन्न चैतन्य ये दोनों अलग है समझ रहे ना ग्राण से निकले हुए अंतकर्णावच्छिन्न चैतन्य चक्षु से निकले हुए अंतकर्णावचिन्न चैन ये भिन्न है किंतु उपलक्षित चैतन्य दोनों एक है क्योंकि इनमें विशेषण पड़ा है ना जैसा अपना चक्षु से निकल गए वृत्ति उस वृत्ति से परिच्छिन्न चैतन्य श्रवण इंद्र निकले हुए अंतकर्ण वृत्त अवचिन्ह चेतन ये दो अलग है दोनों अलग है किंतु उपहित चैतन्य एक है। जैसा घट को देखे घटम जाना में पटम जाना में मटम जाना अभी घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान सब ज्ञान हो रहे आपको अभी घट विशिष्ट ज्ञान पट विशिष्ट ज्ञान ये अलग है घट विशिष्ट पट विशिष्ट अलग है किंतु घट से उपलक्षित जो ज्ञान हो रहे ज्ञाना में पट उपलक्षित ज्ञान वो ज्ञान एक है ज्ञान में भेद नहीं क्योंकि वो उपलक्षित है वैसे ही यहां भी लेना एक तो हमारे आंक से जा रहे अंतकरण वो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य और इससे एक उपलक्षित चैतन्य एक तो श्रवण इंद्रिय से बाहर अंतकरण जा रहे उसमें स्रोत्र इंद्रिया विशिष्ट हो गया वृत्ति और एक उपलक्षित इनमें भेद है वृत्ति जहां विशिष्ट बन रहे ना वो भेद है और उपलक्षित एक उसको बता रहे हैं उपलक्षित को तो ही बता रहे तो नहीं नहीं जान जो ज्ञान तो होगा अलग बात प्रकाशित जिसको जिससे जो देख रहे सुन रहे है ना जीव को हो रहा है परंतु जीव का मतलब साक्षी का ही जो वहां भी उपाधि रहे तो जीव होगा वो, हाँ वो तो प्रमात को होगा वो प्रमात हो किन्तु ये बता रहे जिसके द्वारा जिस चैतन्य के द्वारा आप देख रहे हैं मूलत हो उसी चैतन्य के है ना वो जो देख रहे ज्ञान भले इसको विशिष्ट इसमें हो तो ज्ञान तो उसका है ना अनुभव तो प्रमाता को अलग बात है दृष्टा है ना वो अतः वो दृष्टा नहीं वो भोक्ता है अनुभव किसको भोक्ता को हो रहा है तो वो दृष्टा है साक्षी दृष्टा है तो देख रहे वो और भोक्ता ये बन रहे बस तो इतना ही अंतर है वो देख रहे और भोक्ता ये कर रहे इसीलिए <coughs> तो ये बता रहे ततेविग्रती तो तो तो गंध जातम बोलते गंध समुदाय जिग्रती अर्थात जिस चैतन्य के द्वारा ये गंध को भी सुग्रह मतलब गंध का भी अनुभव हो रहा है क्योंकि सारा जो प्रकाशित तो हो रहे हैं ना चैतन्य के द्वारा साक्षी से ज्ञातता अज्ञातता सर्व साक्षी भाष्य ये वचन है जैसा मान दीजिए एक तो केवल साक्षी भाषा है और एक साक्षी भाषा भी है दो है जैसा मान दीजिए मैं नहीं जानता हूं घट नहीं जानता हूं ये भी आपको ज्ञान हो रहे हैं और घट मैं जानता हूं ये भी ज्ञान हो रहा है तो दोनों में क्या अंतर है ज्ञान बोल रहे जहां दोनों हो रहे हैं तो भी वहां अंतर करना पड़ेगा आपको घट मई जानता हूं साक्षी भाष्य होने पर भी वहां भाष्य, भाष्य भी है वृत्ति ने क्या किया उसमें घट में, में बोल तो वृत्ति क्या करती है वस्तु में जाके ज्ञातता उत्पन्न करती तभी बोलते घटम जाना बोलते तो वो भी ज्ञान आपको साक्षी के द्वारा हो रहा है किंतु ज्ञातता आने से वहां वृत्तिभाषा भी और मैं नहीं जानता हूं वहां कोई वृत्ति नहीं वहां केवल साक्षी भाषा तो इसलिए जहां घट जान रहे तभी भी आपको घट का ज्ञान हो रहा है आप घट नहीं जान रहे तभी भी घट का ज्ञान हो रहा है समझे ना जो घट को आप जान रहे तभी भी आपको घट का ज्ञान है घट नहीं जान रहे तभी भी घट का अंतर क्या, क्या दोनों में बस इतना है ज्ञातता विशिष्ट एक घट ज्ञान हो रहा है एक में अज्ञातता विशिष्ट घट ज्ञान बस इतना ही अंतर है एक में ज्ञातता विशिष्ट जो घट ज्ञान हो रहे तो जाना में होता है अज्ञातता विशिष्ट घट ज्ञान हो रहे ना जाना में हो रहा है घट दोनों में ज्ञान हो रहा है आपको एक अज्ञात विशिष्ट एक ज्ञातता विशिष्ट तो अज्ञात विशिष्ट जो ज्ञान हो रहे वो साक्षी भाषा है केवल साक्षी भाषा और ज्ञातता विशिष्ट हो रहे साक्षी भाषा भी है केवल नहीं मतलब वृत्तिभाषा बस इतना अंतर है हो रहे सब ज्ञान उसी से ही हो रहे तो ज्ञातता विशिष्ट जो ज्ञान है ना उसको यहां प्रज्ञान नहीं बता रहे यहां जो प्रज्ञान शब्द से है ना ज्ञातता विशिष्ट को नहीं बता रहे यहां तो केवल प्रकाशक को चाहे तो ज्ञातता विशिष्ट हो अथवा अज्ञातता उसको जो प्रकाशित करने वाला है उसको प्रज्ञान शब्द से बता रहे वो साक्षी यही बता रहे तो एना नो वागावच्चिन्ह जो वागादि वागादि व्याकरोति अंतकण वृत्ति है उससे व्याकोती शब्द जातम व्यवहार थी शब्द व्यवहार कर रहे हैं ना तो वो जो चैतन्य है वही प्रज्ञान है यहां भी उपलक्षित लेना उसी प्रकार ए ना ए न बोलते चैतन्य ना, उसका आज्ञा अन्वय रसन इंद्रिय के द्वारा निर्गत अंतकर्ण बोलते रसन इंद्रिय के साथ एक ही भाव व अंतकर्ण उसको बोलते हैं रसन इंद्रिया विशिष्ट अर्थात रसन इंद्रिय से निर्गत अंतकर्ण विशिष्ट चैतन्य हो गए उसको नहीं लेना किंतु उपादिकेना उपहित लेना उसे उपहित जिसके द्वारा अर्थात उस चैतन्य के द्वारा कौन सा चैतन्य अंतकर्ण अतः रसन इंद्रिय से निर्गत जो अंतकर्ण वृत्ति बना है वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य नहीं किन्तु वो वृत्ति से उपाहित वो जो चैतन है लेना साक्षी लेना केवल साक्षी नहीं अभी इसका ही साक्षी बन रहे है ना आपको साक्षी को अलग करना पड़ेगा ना एक होने पर भी देखते समय में वो साक्षी भी है सुनते समय भी साक्षी किन्तु अलग करना पड़ेगा ना इसलिए अलग कर रहे साक्षी तो है ही वो तो इसलिए वो निर्गत अंत वृत्ति उपाधि अर्था चैतन्य ना स्वादु अस्वादु स्वादु मतलब रुचिकर अस्वादु मतलब अरुचि ये दोनों का रसो विजाना थी जिस चैतन्य के द्वारा आप जान रहे वृत्ति विशिष्ट चैतन्य से नहीं वृत्ति से उपहित चैतन्य रसाकार जो वृत्ति बनी आपकी उस रसाकार वृत्ति से अवचिन्न चैतन्य है उससे नहीं रसाकार वृत्ति बनने से आपका चैतन्य क्या हुआ रसाकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य हो गए ना उससे नहीं वो भी चैतन्य है किन्तु वो वृत्यावचिन्ह चैतन्य वृत्यावचिन्ह चैतन्य है वो चिदाबास हो जाएगा उसको यहां प्रज्ञा नहीं कह रहे तो रसाकार वृत्ति बनने से उस वृत्ति से परिचिन्ह चैतन्य वो नहीं किन्तु उससे उपलक्षित वो चैतन्य लेना तो रसाकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य वो भिन्न भिन्न हो जाएगा अलग अलग होगा ना रसाकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य और रूपाकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य और शब्दाकार विशिष्ट चैतन्य अलग है ये अलग अलग है उनको नहीं लेना उनसे उपायत है सब एक है उनसे उपायत है उनको लेना हाजी क्या, जी। जाना क्या, ले का। का क्या जी। नहीं जाना में तो हो रहे हैं वो तो वृत्ति विशिष्ट को हो रहा है किंतु जो जो जान कर रहे है वो है ना उसी से हो रहा हैं ना साक्षी से साक्षी से ज्ञान हो रहे हैं और तुरंत वो उसके साथ उपाधि के साथ सन तादात में होकर जाना में बोल रहे प्रकाशित वो कर रहे हैं दृष्टा बन के आप तुरंत तादात में किया उसका भोक्ता बन गए जाना में होगा साक्षी और जीव बिल्कुल अलग नहीं है पहले बता रहा हूं उपाधि दोनों में रहेगी बस एक सा एक बार उस उपाधि के साथ तादात में हो गया तभी वो दृष्टा और भोक्ता बनता है और उपाधि के साथ तादात में नहीं हो गया वो दृष्टा मात्रा बनता है तो जो देखते समय वो दृष्टा है केवल केवल दृष्टा रहेगा साक्षी रहेगा और तुरंत क्या करेगा वो तादात में करेगा तभी भोक्ता और कर्तृत्व आ गया तभी उसमें भोक्तृत्व करता है उसी समय सारा अध्यास का खेल है और क्या तो इसीलिए आप जो भोक्त जो बन रहे चाना में जो बता रहे भले जो बता रहे उसमें भी चैतन्य किसका है साक्षी है ना तो उसमें रहने वाला चैतन्य को आप उपाधि से अलग करके देखना उपाधि रहते हुए भी उपाधि से अलग देखना वही प्रज्ञा तब महावाक्य में जाएगा तो ये बता रहे तो स्वादु असाधु रसो विजानाती अनुक्तहा समुच्चयार्ता यार्ता चा शब्द ऊपर जो चकार आ गए ना ऊपर श्लोक में व्या करोटी चा तो यहां टीकाकार बता रहा है यहां केवल आपको पहले चक्षुषे लेकर और अंत में रसन इंद्रिय तक बता दिया और कुछ छूट गया है वो जितने भी समस्त इंद्रियों को लेने के लिए बोल रहे सब यहां बताए नहीं ना श्लोक में उनको भी आप संग्रह कर दीजिए समुच्चय कर दीजिए तो बोल बोलता है यहाँ चकार है समुच्चय अर्थ है चकार का अलग अलग अर्थ होता है समुच्चय अर्थ में भी होता है और भिन्न अर्थ में भी होता है भिन्न भिन्न में होता है यहाँ चकार के द्वारा जो छूटा हुआ है उनको भी संग्रह कर दीजिए तथा चा अनुक्त है इंद्रिय जितने भी इंद्रिय उनके अंत करण वृत्तिमतिम वृत्तिदलक्षितृत्ों का भेद भी भे लेकर उसे उपलक्षित लेना वो लेना चैतन्यलन सर्वेन तदेव अत्र प्रज्ञानम् सारे वृत्ति बन रहे रूपकार रसाकार इंद्रियों का, का, का। उससे उपलक्षित जो चैतन्य है वही वह यहां एक शब्द से ये कहा ना हो जितने भी हम रोपा देन से रूपाकार वृत्ति बन रहे शब्द सुनते हुए शब्दाकार वृत्ति बन रहे ये वृत्ति सभी चैतन्यों को क्या कर रहे हैं घरव डाल रहे ओ चैतन्य नहीं लेना उसे उपलक्षित चैतन्य है वही प्रज्ञान है यहां लेना आगे का विचार हम लोग आगे करें। द पूर्णमितदर्णापूर्ण पूर्णमाधा पूर्णमेवावशिष्यते ओ शा शाति शाति